जय करम सुत हनुमान के बाद धूप भरत पुनलिये बुलाई जा रघुवीर बराता सुनत फुलक पूरे दुझाता तो सकल कल साहनीए आयस दीन मुद केरन बरन बर भाज विराजे सुलग सकल सुख चंचल करनी रत पज धरणी नाना जाति जाई बी गिजर पवन जन छह उड़ानी दिन सब छैल भैसवार भरत सरिस बैराजकुमारा सब सुंदर सब भूषण धारी, तो धारी। कराप तून कटिधारी हरे छवि ले छब सूरसदान नवीन पद चर यसवार प्रतीशी कला प्रवीण प्रणी कला प्रवीण श्री भगवान चंद्र की जय पवन शुमान की जय भग सब चंदन की स्मारण करें कि अयोध्या में महाराज दशरथ में पत्रिका सबको लिखाई बताई में बताई और सब के शहर घर में छा गया और सब जगह सजावट होने लगी अब महाराज दशरथ ने बरात की तैयारी की बरात चलना चाहिए अब यहाँ से वर्णन बरात का है तो उन्होंने धूप भरत को बुलाई और महाराज दशरथ ने भरत जी को बुलाया और उनसे कहा की है गयन साजवाओ और और रथ इनको सजाओ बरात चलने की तैयारी करो है घोड़े गये हाथी चंदन रथ ये सब इनको सजाओ सजा सजा के बारात में सब सजावट के साथ चलते हैं वैसे सजाओं और चलो वीर बघु वीर बराता अब शीघ्र ही बरात तैयार करो और बरात में चलना है सुनते दोनों भाई बहने भरत जी से कहा तो सतमी थे सतवन सुना दोनों तैयार हो गए बहुत प्रसन्न हुए बरात की तैयारी करने के लिए कि भगवान श्री राम जी की बरात तैयार हो रही है इसके लिए उन्होंने इस भगवान राम के प्रेम के कारण से बड़े उत्साह के साथ में बरात सदमे तो लग पूरे दूर भराता है उन्होंने बहुत प्रेम उनके हृदय में रोमांचित हो गया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्साह के साथ उन्हें बरात की तैयारी करने लगी भरत जी ने क्या किया भरत सकल साहनी बुलाए और भरत जी ने सब साहनी को बुलाया साहनी कहलाते हैं जो हाथी गुले रसी तैयारी के दे, देखभाल करते हैं सारा दाना इतारी करते हैं उनको तैयार करते हैं उनकी देखरेख रखते हैं कोई तो सब सहनी है उन सबको तो उन्होंने बुलाया और आयो दिन मुद्र उठाए बस को जैसे उनको आज्ञा दी कि जैसा महाराज दशरथ ने कहा है हाथी घोड़े वगैरह सब तैयार करो सजाओ तो ये सब उन्ही लोगों का काम था हाथी घोड़ा सजाना तो सब अपने अपने काम में लग गए उनको बाथमैंड में आ गयी झट तैयार हो करके अपने हाथी घोड़े रख सब अपने अपने जो जिसके अधिकार में था वो अपने अपने उनकी सजावट करने लगा पहले घोड़ों का वर्णन करते हैं, तो है सुंदर जीन तुरे तो घोड़े उन्होंने उन्हों सजा तो दिए उनके ऊपर जीन कस दी जीन और बहुत सुंदर जीन कस करके उनको तैयार की घोड़े तैयार किया और बर बरन बरन बरबाजरागे और घोड़े भी बहुत तरह तरह के थे रंग बिरंगे घोड़े लाल घोड़े काले घोले सफेद घोड़े सब तरह तरह के घोड़े वो सज सज करके तैयार होने लगे मुझे उनके सबके ऊपर जीन कसी जाने लगी सुंदर सुंदर सवारी तैयारी होगी सुबह सगल चंचल करनी सब घोड़े जितने सब सुबह मैंने बड़ी सुंदर सब घोड़े हैं सस्त सब घोड़े तेज चाव से चलने वाले वे सब घोड़े तैयार हो गए सुठ चंचल करनी मैंने उनके बड़े चंचल स्वभाव के घोड़े स्वभाव मैंने शांत भड्ढा खड़ा रहे उसमें तो जो है जब बहुत उसके जो है वो हो वो रोके ना रुके और भागने को तैयार रहे और पैर उठाता धरता ही रहे ऐसा घोड़ा तक कहते हैं इस प्रकार से चंचल करने वाले घोड़े जो है वो और बड़ी तेज चलने वाले घोड़े थे, थे, थे, वो सब तैयार थे। तो आई जरत धरत तक धरनी माने वो जब तैयार हुए सज करके तो जमीन पर ऐसे पैर रखते है जैसे गर्म लोहे के ऊपर कोई खड़ा हो धोआ ग्रम कर दिया जाए उसके ऊपर खड़ा दिया जाए तो बार बार खड़ पर पैर ऊपर नीचे करेगा ऊपर नीचे मारेगा और स्थिर खड़ा नहीं होगा ऐसे ही वो जमीन पर खड़े तो बराबर उनकी ताते बार बार जमीन में गिरती हैं खूनती हैं बार बार उठते हैं हैं ऐसे तो करके वो उस पर ऊपर खड़े होते हैं आए एवं जरद एवन लोहा धरदर पृथ्वी के ऊपर ऐसे पैर धरते हैं जैसे जलते हुए लोहे के ऊपर पैर रख रहे हैं नाना जात ने और बे अनेक जात के घोड़े बैन के भी अलग अलग रंग रंग के भी बहुत बहुत हैं और बहुत बहुत जात के भी है जात के कोई तो जात के हैं कोई मध्यम है कोई और छोटे पद के हैं तो तरह तरह के घोड़े बहुत तरह के होते हैं तो सब तरह के घोड़े फिर उसमें है नाना जात ने जाने बखाने और निदर पवन जने चाहत उड़ाने और ऐसे अभी, अभी अभी चले नहीं है प्रारम्भ नहीं हुआ अभी निकाल करके तैयार करके बाहर खड़े किए गए लेकिन वो सब इतनी तैयारी में है घोड़े इस प्रकार से सब सज गए इतने, इतने में तो घोड़ो का वर्णन हुआ उनकी सजावट का अब घोड़ो पे सवार होने की बात सुनो अब घोड़ो पे सवार कौन हो हुँ? तब जितने बारत में जाने वाले हैं, अनेक वर्ग के लोग हैं, युवा भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, वृद्ध भी हैं, सभी तरह के लोग हैं बरात में जाने वाले तो सबके लिए अपनी-अपनी प्रकार की सवारी है ये सवारी घोड़े की सवारी युवकों की सवारी है इसलिए कहते हैं, तीन सब छैल भय असबारा उनसे सबके ऊपर छह असबार है युवकों से तात्पर्य है वो सब तैयार हुए और फिर तो वो भी छह से तब ये भी वो सब अपने वस्त्रण बहुत सुंदर धारण किए हुए है और युवक किशोर वर्ण वर्ग के तो भट्ट भय राजकुमारा इन सब जैसे भट्ट की जो आयु है उसी प्रकार के सभी ये राजकुमार सब हैं ये सब के सब इनके घोड़ों पर चढ़ चढ़ करके तैयार हुए और ये सब सवार होने वाले इनको बताते है सब सुंदर सब भूषण ये सब जितने भी छैल घोलों पर सवार हुए ये सब के सब बड़े ही सुंदर और फिर भूषण धारी आभूषण भी पहने हुए हैं, सुंदर पहने हुए हैं, आभूषण भी सब धारण किए हुए हैं। और उनका और एक आभूषणों के साथ में आभूषण क्या है कहते कर सर चाप तुम कटधारी ये भी उनका आभूषण है करसर हाथ में और चाप भिस हुए है और तुम कटधारी और कमर में भारी तर्क बांधे हुए हैं युवक है ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसलिए भारी तर्कट बांधते हैं मजबूत धनुष लिए हुए हैं मौजूद बाण लिए हुए हैं इस हाथ में धनुष बांध तर्कट बांधे हुए है। हैं। ये छत्रियों का ये ये श्रृंगार है उनके आभूषण है ये बिना धनुष बाण के छत्री सोभा नहीं देता इसलिए ये सब किए हुए हैं तो छरे छवी लेकिन युद्ध करने नहीं जा रहे हैं जा रहे हैं तो भी ये सब धारण छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन ये सब उन्हीं की विशेषता है छबीले मन सब हैं। सुंदर हैं, है युवा हैं, सब सूर और सब सूर हैं मन योद्धा है और सुजान मन समझदार भी है बुद्धिमान है और नवीन आयु के हैं ये उनकी सबकी विशेषता है एक पंक्ति तो में इतने लक्षण उनके बता दिए की तो वो सब खोले पर सवार होने वाले युवक इस प्रकार के है और फिर उनके साथ कहते हैं जुग पदछर असवार प्रति ये अशिकला प्रवीण और उनके साथ साथ में हर घोड़े के साथ में दो दो पैदल चल रहे पैदल कैसे चल रहे हैं वो तलवार लिए हुए एक एक तलवार दोनों हाथ में लिए हुए अपने दोनों एक इस तरफ घोड़े के एक घोड़े के दूसरी तरफ तो तलवार हाथ में लिए हुए बाहर निकाले हुए इस प्रकार से अशिकला प्रवीण तलवार चलाने में कुश अलग अशिकला तलवार चलाने की कला हाँ, पत्ते वो जानते हैं वो तलवार लेकर के दोनों तरफ उनके साथ रखवाली की तरफ चलते हैं ये उनके चलने को समय प्रथा प्रसाद बांध लिए दोनों रक्षक दो होंगे और वो पैदल चलेंगे इस तरह से चल करेंगे तो वो जुग पर चढ़ इस प्रकार ऐसी घोड़ों की तैयारी ऐसी हो गई अब ये घोड़ों के ऊपर बैठे हुए क्या करते हैं ये अभी बरासत तैयार नहीं हो पा रही तो जो जो घोड़े तैयार होते जाते हैं और जो जो सवार उसके ऊपर सवारी करते जाते हैं वे वे अपने सवार होकर हो करके राजभवन के सामने मैदान में सबके सब इकट्ठे सब होते जा रहे हैं एक के बाद एक आते जा रहे हैं आगे खबर मिले बांधे भय पर बाहर ठाले चतुर तु रघु हर सही सुन सुन पनब ना रथ सारथन विचित्र बनाये भजपता गण भूषण लाए चवर चारु किंकी भानुजान शो भायरही काम करने अगर होते जोते सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिनोकत तो मुनि मन मोहे जे जल चल खी नीत नूढ़ अधिकायी शस्त्र शस्त्र सब बनाई लिए लागी साजु बगुन सुंदर समय जो, जो ही कारज जात पवन हनुमान सदसंतन वीर वो सब जो घोड़ों घोड़क सवार हैं वे सब बांधे वृद्ध वृद्ध बांध करके तैयार हैं वृद्ध बांधने के तैयार हैं जैसे कोई युद्ध करने के लिए तैयारी करके जा रहा हो इस प्रकार से सब बाना बना कर वृद्धाना सब उसी प्रकार का बाना बना करके जा रहे हैं, वीर ऋण गाढ़े जैसे कोई बहुत गाढ़े रण में बड़े भयंकर युद्ध होने जा रहा है उसकी तैयारी में जैसे जा रहे है वैसे सेना बना करके चले निकट पर बाहर उठाड़े और फिर वो सब निकल निकल, तो सब निकल करके नगर से बाहर निकल करके जब बहुत इकट्ठे हो गए निकल करके नगर के बाहर खड़े होने लगे और वहाँ नगर के भीतर कहीं लोगो को लोगों को इकट्ठे होने की जगह नहीं तो नगर के बाहर मैदान में सभी इकट्ठे होने लगे उनके सबके घोड़ों पर सवार सवार हो करके वहाँ पहुँच गए और वहाँ जो अपने घोड़ों के ऊपर बैठे हुए घोड़ों को घुमा रहे हैं, चारों चार फिरा रहे हैं तो कहते हैं फिर चतुर की गति नाना वो तरह तरह की चाल से घोड़ों को उनके तो ऊपर बैठे हुए चला रहे हैं सही केवल घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं घोड़ो को वहाँ टहला रहे घुमा रहे है तरह तरह के घोले कई तरह के चाल से चलते हैं चलते हैं कदम चलते हैं कई कुछ चलते हैं उन सब तरह की चालों से को रहे हैं। मैंने वो चाल उनको याद दिला रहे हैं उन्हीं का करते हैं। चाल फिर वो भोले चलते हैं। और इस प्रकार से उछल फूल सब मची हुई है सब वहाँ पे जितने भी घोले करते हैं सवारी करते हैं सब हरकत में चुपचाते है गतिमान सब गति सुन सुनसाना और बाजे भी बज रहे हैं बज रहे हैं तो उनको सुनते हैं सुनकर के हर्ष सुनते हैं जैसे जैसे नगाड़े बजते हैं कैसे कैसे भी उसी प्रकार उसी से चलते हैं और सब बहुत प्रसन्न है में बहुत उत्साह है ये सब तैयारी हो गई घोलों की अब तो रथ की तैयारी देखो रथ कैसे बने रथ सारथ विचित्र बनाए जो रथ को चलाने वाले है वो सारथी है तो सारथियों के सब रथ है तो उनके उनके साथी तो सारथियों ने अपने अपने रथ खूब विचित्र बनाया मैंने खूब रच रच करके सुंदर उनको संवारोधाए रथों को सजाने के लिए लगाए पटाखा द्वारा झाल वगैरह लगा लु करके सुंदर उनको बनाया गया खूब सजाया गया रथों को मणियों इत्यादि चमर चारू की झुन कर ही चमर उनमे जो हैं रखे अच्छा रहा है रस व रहे हैं ऊपर चंदोरा है उसके ऊपर चमर भी लगी रहती है वो हिलता रहता है तो सुंदरता भी धुने का रही है और उसमें जो है वो वो छोटे छोटे जो है वो हो लगे हुए ढूँघरू जैसे जो वो बचते है पिंको मैंने ढूँघरू ये घंटिया लगी हुई है चलते है तो फिर घंटिया गाड़ियों में भी कोई कोई बैलगाड़ी में भी घंटिया लगा लेते हैं सवारी वारी होती है उसमें तो चलती हैं है तो उनकी आवाज होती है ऐसे रथ में भी ये है घंटिया बनी हुई हैं और वो सब आवाज कर रही है धान जान शोभा अपह और वो रथ ऐसे सुंदर रथ लग रहे हैं जैसे सूर्य के रथ जो उनके है उनके सामने फीते हुए भान जान के सूर्य का रथ शोभा उसकी शोभा का अपरण करने वाले मान तो उनसे भी ज्यादा सुंदर ये सब रथ सजे तैयार है कहते हैं श्यामकरण अगणित है होते है। अब उन रथों में घोड़े लगे हुए हैं अब घोड़ों का फिर वर्णन करते हैं इनमें जो घोड़े लगे हुए हैं ये और भी श्रेष्ठ घोड़े हैं रथों को चलाने वाले सुन्दर घोड़े हैं श्यामकरण अगणित है होते शाम करण के घोड़े लगे हुए हैं शामकरण शामकरण के माने है ये श्याम वर्ण का कर्ण है सफेद घोड़े है और काम काले इनको श्यामकरण कहते हैं ऐसे घोड़े उन रथों में लगे हुए हैं अगणित मैंने जिस प्रकार बहुत से घोड़े इस प्रकार के नाम रखे जैसे काम हैं, जैसे घोड़े भी बहुत हैं, उन समय खूब घोड़े लगे हुए हैं रथों को चलाने के लिए सफेद घोड़ों के उनमें काम काले उनके है होते है। होते माने जो यज्ञ में काले में आते हैं वो घोड़े लगे हुए हैं होते मने हवन वाले प्राचीन काल में जब अश्विन एरिया किया जाता है तो श्यामकरण घोड़े ही उसमें काम आते थे वही छोड़े जाते थे श्यामकरण तो वही घोड़े बहुत श्रेष्ठ घोड़ों में से माना जाता है सबसे अच्छा घोड़ा माना सफेद घोड़ा, काले जाति का। तो उनको साथियों ने रथ में ऐसे सुंदर घोड़े जोत रखे थे और जो घोड़े लगे हुए उन रथों में रक्ष्मी को सुंदर सोलभ तैयार सुंदर सकल अलंकृत सोले और सब, जित, हैं, सब हैं। और सब जितने जितने रथों है जितने घोड़े में लगे हुए हैं सब सुंदर है और सब अलंकित हैं। मैने अलंकार पहने हुए हैं मेरे घोड़ों को भी सजाया गया है उनके भी गले में अलंकार पहनाये गए पैरों में घुघरू बांधे गए हैं इस प्रकार से जो है वह घोड़े सबके सब सुंदर सब घोड़े सजे सजाए घोड़े उनमें तो जोते गए और जिन्हे बिलोक तो मुनि मन मोहे कहते हैं तो ऐसे सुन्दर करके तैयार तो हो गया की मन के मन भी मोहित हो वैसे मुनियों के मन कहीं मोहित नहीं होते सुंदर है। बढ़िया उनको कोई पर सब सब सुंदर कुछ सुंदर है लेकिन कहीं ऐसी ज्यादा बहुत सुंदरता हो तो जहाँ मुनिका मन भी ठहर जाए देखने लगे तो कहें तब तो बहुत सुंदर है विशेष सौंदर्य इसलिए इसके वर्ण ज्यादा सुंदरता के का बोलने के लिए कहते हैं मुनियो के मन को भी हर करने वाले और जे जले चले फल की नाई घोड़ों कहते हैं घोड़े इतने वेग से चलते हैं कि पानी के ऊपर भी ऐसे चलते हैं जैसे जमीन पर चले जा रहे हैं जय जले चले हैं, पानी के ऊपर भी ऐसे चलते हैं। खल की नाई जैसे जमीन पे चले होते पानी में चले जा रहे हैं। पानी चले जा रहे है पानी भीतर नहीं बचते पानी के ऊपर ऊपर निकल जाते हैं क्यों ताप नूढ़ वेग अधिकारी इतनी जोर से वेग ऐसी इतनी चलते है तेजी ऐसी की उनकी तापे पानी में डूबती नहीं ताप जब पानी में डूबेगी तो पानी के भीतर हटके कैसे जाएगा और वो घोले कैसे पानी के भीतर जाएंगे मानी पानी के ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं जैसे जमीन में से चले तो जमीन में चलते चलते आगे नदी बढ़ गयी तो इतनी तेज से जा रहे हैं पानी नदी के ऊपर पानी के ऊपर भी उसी प्रकार से फटाखट फटाखट निकल गए और दूसरे किनारे पहुँच गए और पानी के भीतर रह गया ही नहीं घोड़े की पानी में डूबी ऐसे पार हो गए तो ऐसे उड़ते हुए चले जा रहे हैं मानो घोले इस प्रकार से तो अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई और फिर इसके साथ साथ सब छत्रियों का चुनकी बराब है इसलिए जो इसके ऊपर बैठने वाले हैं रथ के ऊपर बैठने वाले हैं तो उनको भी सार्थियों ने उनके ऊपर रथ बैठने वाले लोगों के अस्त्र शस्त्र सब रथ में रखे हुए हैं घोले पर बैठे हुए हैं वो तो सब अपने धनुष हाथ में लिए हुए तरक में बांधे हुए लेकिन रथ में बैठे वाले अपने जो वो तीर तलवार धनुष सब उसी रथ में ही रखे हुए है अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई रथी सारथ ने लिए बुलाई और फिर साथियों ने रथियों को बुला लिया कि आकर के रथी माने रथ ऊपर बैठने वाले रथी और रथी भी अब दो प्रकार के रथी रथी और महारथी महारथी और रथी तो जब एक हजार लोगों से एक साथ युद्ध करे तो रथी और जब दस हजार लोगो से जो युद्ध करे वो महारथी मैंने प्रकार से महारथी बड़े बड़े योद्धालो ये इस पर बैठे आकर के रखी महारथी इनको बुलाया इनको कहा कि आप रथ पर बैठिए वो रथ पर बैठ करके चलने को तैयार बाहर हो गयात इस प्रकार के सब रथ बाहर सब नगर के बाहर पहुंच गए और वहाँ बराती छुट्टी होने लगी सब तैयारी हो गई बराती की हो तो सबन सुंदर समय जो यही कारगजात और समय तैयारी में लगे हुए जो जहाँ जिस तरफ जाता है उसका सब कार्य होता है हो रहे हैं सबको सभी को सबन देखो समय तो बराबर की तैयारी मात्र हो कोई काम में नहीं है किसी दूसरे विशेष संकल्प लेकर के कोई कार्य करने जा रहा है तो नहीं है लेकिन उस समय के युग जो उस समय के कहा तात्कालिक कार्य हैं उन कार्यों को भी जहाँ जो कुछ करता है उसकी जो जिस उद्देश्य से जाता है उसका काम पूरा होता है क्यूँकी समय मंगल का समय है मैंने समय जो कुछ भी कार्य होंगे सब कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे ये देखा गया अब रह गए हाथी उनकी हाथियों की तैयारी देखो ने न चले मनु सुभग शाम धन राजी बाहन अपर अनेक विधाना शिविका सुभग सुखासन जाना चल चले विवर बृंदा गन धन धरे सकल श्रुति चंदा मागू बंदिगुना गायक चले जान चढ़ लायक बेसर बहुजा चले दस्तु भरी अगन प्रभाती कोटिन का चले कहारा दिग्गज वस्तु को बरने पारा चले सकल सेवक समुदाय समाज बनाये सबके उपर के, के पुल शरीर करण भरी राम लखनऊ रामचंद्र की जय पवन सुन की जय बोलो भाई सब संतन की जय करम परी हमारी करिवर्तन हाथी बड़े बड़े श्रेष्ठ हाथी हैं खूब शक्तिशाली काले हाथी जो, जो है वो तैयार हुए और उनके परिसमन बहुत सुंदर से हाथी हैं और उनके ऊपर पड़ी उनके ऊपर अवारी पड़ी है हाथियों के ऊपर झूल डाली जाती है और उसके ऊपर जो है औदा रख दिया गया अंबारी कहलाती है तो अम्बारी सजाई सबके हाथियों के ऊपर सजी हुई है और कहीं न जाए भाती सवारी अब जैसी सुंदर सजा करके बनाई गयी है उनका क्या वर्णन करे सब उसके ऊपर जो दोनों तरफ झूल पड़ी हुई है वो सब रेशमी पड़ी हुई है उसके ऊपर तो सोने चांदी से कहा हुआ है ऊपर बैठने के लिए स्थान जो, तो तो जो, जो, जो है वो बैठने का गुलगुला बनाया गया है तब इन सबको कहते हैं क्या वर्णन करें सब समझ लो अपने आप कैसे सुंदर हाथी तैयार किए गए चले मत घंट विराजी और उनके जो है मत्गज मने मत हाथी है ये सब बड़े शक्तिशाली हाथी है और घंट उनके दोनों तरफ घंटे भी बटक रहे जब हाथी चलते है तो घंटा बचता जाता है ये हाथी के साथ में पुरानी पद्धत से आ रही प्राचीनताओं से हाथी होगा तो उसके साथ दोनों तरफ जाएंगे घंटे चलेगा तो घंटे जाएंगे मैंने पहले से लोगों को मालूम होता जाए कि हाथी आ रहा है आजकल भी सड़कों पर हाथी निकाला जाए तो उसके लिए नियम है कि बिना घंटा बांधे हाथी आज सड़क नहीं निकाल सकते क्योंकि पहले से लोगो को तंग टी आवाज दूर सुनाई दे और वो हाथी की घंटा इधर से टन से लगे फिर उधर से टन से लगा फिर टन से लगे तो उधर से जो है लोग जान जाए कि हाथी आ रहा है हाथी की घंटे की आवाज अलग मालूम पड़ती है और लोग सड़क छोड़कर के किनारे हो गए हाथी के सामने न पड़े इसलिए जो उनको जो है वो एक प्रकार का हॉर्न का काम करता है ये घंटा बिना घंटे के हाथी नहीं चल सकता प्राचीन काल में बीस घंटे बांधे हुए हाथी तैयार किए गए और मनो सुबह सावन घन राजी अब वो ऐसा लगता है हाथी के तमाम हाथी प्रकार चक्र हाथी ऐसे दिखाई देते है जैसे कि सावन के महीने में बरसात के दिनों में काले काले बादल आकाश में उमड़ आए हों और फिर वो बादल गरज भी रहे हों तो उनके घंटे बज रहे हैं वो गरजने के समान बादलों के और हाथियों की शोभा काले हाथी ऐसे दिखाई देते है बादल उमड़ रहे हों इस प्रकार ऐसी हाथी तैयार तो हो गए सैकड़ों हजारों हाथी उसके ऊपर भी हाथियों पर बच बच करके लोग उनके ऊपर सवार भी हाथियों पर वो वही पहुंचे चले अब ये ज्यादा आयु के व्यक्ति थे वो अब हाथियों पर बैठे रथ पर बैठे रथ पर जो है वो वही महारथी इस प्रकार के लोग थे वो रथ पर बैठ के चले हाथियों पर भी इसी प्रकार के योद्धा छत्री लोग वे अपने अस्त्र शस्त्रो के लिए हुए हाथी के ऊपर बैठ वो तैयार होकर अब इसके बाद और कहते तो हैं अपर अनेक विधाना और भी तरह तरह की सवालियाँ तैयार की है, तो थी थरे थी थरे थी थोड़ी है। और सवार तैयार की जाना ये सब तैयारी सीविता पाल की <coughs> सुखासन झमपान है आजकल इसे झमपान बोलते हैं कभी कभी पहाड़ों पर जाओ तो इस तो प्रकार के मिलते <coughs> जैसे एक तो सीधी का तो पालकी हो गई, पालकी में सीधी सीधी पालकी देखी उसके भीतर घुस करके बैठ गए ऊपर से चंदोबा लगा हुआ सुंदर सजी हुई पालकी हो गई। के माने इस प्रकार का की कुर्सी की तरह का जिसके ऊपर बैठ गए और कुर्सी में दोनों तरफ बांस लगे हुए उठा लिए लोगों ने और उसके ऊपर बैठे हुए चले जा रहे दूसरे तरह की पालकी हो गयी कुर्सी नमा पालकी हो गयी पैटा बैठ हो ऐसी तरह तरह की पालकिया है वो सब सजने लगी तैयार है और तीन चल चले बिप्रवर वृंदा इन पालकियों पर लोग चले ये छत्तीस लोगों की सवालियाँ तो हाथी घोड़े बैठे तो उनके ऊपर सवार होकर चले लेकिन बरात में बिप्रो को भी जाना था ब्राह्मणों को वे गए तो सवारियों के ऊपर नहीं बैठते वो तो अपने पालकी ऊपर बैठ कर के चले तीन साल चले विप्रवर वृंदा और वो बिप्रलोक भी बड़े सजे बजे इस प्रकार तैयार बैठे उसके ऊपर तालकियों में जन तन धरे सकल शा जैसे छुत्रियों के मंत्र जो है छंद है वो ही सज करके तैयार हुए हैं और तो। माने ये सब व्य लोग वैदिक ज्ञान रखने वाले क्षुत्रियों का ज्ञान रखने वाले हैं तो की इन्हें ही मूर्तिमान हो करके, वेदों के मंत्रों ने ही मूर्तिमान रूप धारण करके मनो बैठ करके चल रहे हैं ऐसे लग रहे हैं सुनवा तो माधव बंदी गुण गायक अब इसके साथ साथ और भी लोग भी है ये लोग जो गुण गायक है ये माध सूदरबंदी लोग हैं ये सब गाने वाले भी जय जयकार बोलने वाले भी ये भी सब साथ में बरात में चले चले जाने जहाँ जो जो लायक उनकी उनके लिए जो सवारी जिस लायक थी उसके ऊपर बैठकर करके चले जिस लायक के मैंने वो जैसी उनकी आयु थी और जो सवारी के ऊपर सवारी कर सकते थे उसके ऊपर वो बैठकर के, वो भी चल दिया अपने अपने अनुकूल सवारी अब इसके बाद सामान भी बहुत सा चला उसके लिए भी बहुत से सवारी की जरूरत पड़ी गाड़िया वगैरह लेकर के बैल वगैरह चाहिए जनता के लाभ लाभ करके इतनी बड़ी बरात जाए तो उस बरात का तो सामान भी हो दोस्तों बेसर ऊँट बख जाती चले बस्तु भरे अगणित ये सब चले बस तुम्हारे तो मैंने सामान ले लेकर के ये सब चले बेसर के मान खर ऊट बखने बैल तो बैल ये सब सवारी में सामान धोने वाली सवारी खच्चर सामान धोने वाला ऊँट भी सामान धोने वाला और ये बैल जो हैं, ये भी सामान ढोने वाले ये सब सामान ढोने वाले जो हैं पशु, इनकी सबकी अपनी गाड़िया उनमें सब सामान लगा हुआ और ये सब लेकर के ये सब चले कोटी में कहाल चलने वाले और कांवर मैंने कंधे के ऊपर लेकर के सामान लेकर चलने वाले वो भी बहुत से लोग चले वो अपने अपने कंधों के ऊपर कांवर बनाए हुए है आगे पीछे दोनों तरफ झल्ली उनमें सामान भरा हुआ है और लेकर के लाद करके चल रहा है वो भी बहुत से चले और विविध वस्तु को पढ़ने पारा मैंने तमाम तरह तरह की वस्तुएं सब लेकर के चले खाने पीने की सामग्री बनने की सामग्री और जो जो, जो, जो पड़े उनको सब सबको सामान ले लेकर के इस प्रकार ऐसी बरात चली तैयार हुई चले सकल सेवक समुदाय इसके अलावा और बहुत से सेवक लोग भी थे बारात में जाएगा तब कोई पहले से पहले कपड़े पहन करके थोड़ी अब उन्हें सब साफ सुथरे कपड़े पहने हुए वो भी आभूषण धारण किए हुए सुंदर से में बैठे हुए ये भी सब सबसे सबसे बड़ी चल रही है और समाज अपना अलग है वे सब अपने साथ अपने साथी को जोड़ जोड़ करके जो जिसके साथी उन्हीं के साथ साथ होकर के उनकी बरात अलग चल रही है सबके और निर्भर हर्ष पूरे शरीर और सब जो है वो हर्ष से उनका हृदय भरा हुआ सब बरात में जाने के लिए बड़ा उत्साह है बड़े खुशी सर के सब है बड़े प्रसन्न हैं, शरीर में फुल्कावली हो रही रोमांचित हो रहे हैं आनंदित हो रहे हैं बरात में जा रहे हैं और क्या सोचते है की कभी देख नये भरी और फिर अपने मन में सोचते हैं वो समय कब आएगा जब भगवान राम को लक्ष्मण जी को हम अपनी आँखों से अच्छी तरह से देखेंगे बहुत तो दिनों से बैठे हुए भगवान राम लक्ष्मण को हो गया इन्होंने देखे नहीं थे तो उनके दर्शन की भी उनकी लालसा है तो उनको सोचने उत्साहित ज्यादा उत्साहित इसलिए भगवान राम के लक्ष्मण जी की बरात है और वहाँ जनकपुरी पहुँचेंगे जल्दी जल्दी पहुंचे जल्दी जल्दी वो देखने को मिले बस इस इच्छा से वो सब तैयार हो इस प्रकार से बारात सब पूरी बरात जो है इस प्रकार से हो गई अब देखो अभी बारात चली नहीं है अभी सब नगर के बाहर बारात तैयार है कौन कौन कैसे कैसे तैयार हुए उनकी तैयारी का डॉर्ड हो गया अब बरात चलने की बात को सुनो देखो कैसे चलती है घंटा घोरा घने ही बरात गोराजरा घुरशाना निज पर आये कच सुनिए नकाना महावीर भूपति के द्वारे रज हुई जाए कुशान पवारे चढ़ी अटारिन देख नारी लिए आरती मंगलधारी गा नहीं गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाए बखाना तब सुमंत्र शंदन साजी जो तेरवी है निंदक बाजी दो रख रुचिर भूखे नहीं बखाने, राज समाज साजा, करेज कुंजा तेरथ रुचिर बस चु तो हर्ष चढ़ाए नरेश चढ़ो सुंदन सुमेरी हरी गुरु गौर गणेश सुन्न परे राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की सब जयोत की जय तो गर्जे गज घंटा धुन घोड़ा हाथी जो है वो गर्ज रहे घोड़े चिंगाड़ रहे माने सब इतने सब सा तैयार हैं तो ये सब इनका सबका शोर हो रहा है घंटा जन गोरा घंटे बज रहे हैं उनके सब जो है हाथियों के घंटे तो इस तरह से ये है बरात की तैयारी में सब कल्पना करने की किस प्रकार से बारात सब तैयार हुई कैसे हाथी घोड़े सब तैयार हुए और समय चारों तरफ सूर कैसा हो रहा रथ रहो बाजी अब उस समय सूर्य भरा सब का अभी तक की तो तैयारी थी जिस प्रकार की वो उनका रूप वर्णन कर रहे थे अब भी बताते हैं कि उस समय हाथी बोल रहे हैं घोड़ी बोल रहे हैं और उनके सबकी घंटिया बज रही हैं हाथियों के घंटे बढ़ रहे हैं और रथ रब बाज हिंसा रथ रव हाथी ये रथ चलते हैं तो उनके घड़गड़ाहट होती है उनके उनके पहियों की रथों की तो उनके भी आवाज हो रही है रथों के चलने की और बाज हिंस और घोड़े हिंकार रहे तो उनकी भी आवाज सुनाई रहे इस प्रकार से चारों ओर घोड़ो की हाथों की रथों की सब जगह इस प्रकार से आवाज हो रही तो, तो इतनी आवाज़ हो रही है कि की नजर घ रही निशाना जो बादलों का भी निरादर करके रही निशाना घुरशाना बज रहे हैं और उसमें शोर हो रहा है इतना ज्यादा निज सुनिए न पराए कहते अपना पराया कुछ सुनने में नहीं पड़ता अपने आप बोलो तो अपनी ही बात को न तो सुनाई पड़े इतनी आवाज हो रही है। दूसरे की बात तो सुनाई क्या करे इस प्रकार से जो वो इतनी आवाज हो रहा उन इकट्ठे को जाने को शोर शुरू हुआ महावीर भूपति के द्वारा ये सब नगर के बाहर इकट्ठे हो गए थे और महाराज दशरथ के द्वार की बात सुनो महाराज दशरथ कैसे चलते हैं उसका वर्णन कर देते हैं विस्तार है तो महावीर भूपति के द्वारा महाराज दशरथ के दरबार पर दरवाजे पर, पर भी खूब भीड़ लगी हुई है और रज हुई जाए प्रशांत कमारे इतनी भीड़ है की अगर उसके बीच में भीड़ में कहीं एक पत्थर फेंक दिया जाए तो पत्थर के ऊपर लोगेंगे की पत्थर पिस करके बालू बन जाए। धूल बन जाए समय लोग बाग्य है उस समय बहुत भीड़ भी है और जगह उस समय खड़े नहीं है मूर्ति के समान नहीं खड़े हैं, सब दड़ भाग रहे हैं सब चल रहे हैं, तो उसमें जो अगर वहाँ कहें तो बता दिया कि भीड़ कितनी भीड़ है तो इसी से समझ लो कि पत्थर भी पड़ा हो तो वो हो धूल बन जाए चढ़ी अतार देखे नारी अब जो है छतों के ऊपर चढ़ी हुई छजों के ऊपर खड़ी हुई वहां से देख रहे और वो वहाँ से छतों के ऊपर से क्या कर रही है आरती मंगल थारी।, मंगल के थारी आरती लिए हुए आरती है वो सब स्त्रियाँ खड़ी हुई है और मंगल गीत गा रही है गाने गीत मनोहर माना मंगल के गीत समय वो बार जाने का है इसलिए स्त्रियाँ गा रहे छुपे अति आनंद बखाना उनको भी बहुत आनंद है, स्त्रियों को भी सब बारात जा रही है उसके सब बहुत आनंद है तो सब बहुत प्रसन्न नगर के सब लोग प्रसन्न पुरुषों का वर्णन हो गया स्त्रियों का भी वर्णन हो गया इस प्रकार सब अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और बारात की तैयारी सब क्या कहते हैं कि तब सुमंत्री अब उसके बाद फिर सुमंत्र ने दो रख सजो है अब मन मंत्री है ये महाराज दशक के मंत्री सुमंत्र जी है उनको आदेश हुआ तो भरत ने तो अपनी बरात करके छत्ती खट्टी करवा करके वो सजवा ली अब सुमंत्र जो है महाराज दशरथ को लेकर के चलते हैं तो उनके लिए रथ तो दो समझन साजी में दो रथ तैयार कियाके लिए करें अब कैसे किए की जोते रवि है निंदकबाजी और बहुत अच्छे घोड़े और घोड़ों से भी ज्यादा अच्छे घोड़े जो इसमें लगा दिए जो सूर्य के घोड़े जो हैं उनसे भी बढ़िया घोड़े ऐसे शक्तिशाली घोड़े बड़े सुंदर घोड़े सब सजे बजे सब रथ में लगाए गए ये, ये रथ और भी सुंदर सजाया गया तो दो रथ विचिरने इस प्रकार सुंदर रथ दोनों ही सुंदर रथ दोनों खूब सजे हुए रथ इनको इनको भूप महाराज दशक के पास लाए उनको हाँ द्वार पर खड़े और नहीं सारे जो कहीं जाए बखाने, फिर कहते हैं उनकी सुंदरता को देखो इनके की यह सरस्वती भी इनका वर्णन करे तो इनको नहीं वर्णन कर सकती मैंने बहुत सुंदर तैयार हो गए राज समाज एक रथ साजा एक रथ के ऊपर तो राज समाज सजाएगा मनुष्य के ऊपर महाराज दशर को बैठना था तो जो राजा को सम्राट को जो रथ के ऊपर बैठना होगा उसके लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी वो सब वस्तुओं के ऊपर रखी गयी वो सजा करके तैयार की गयी और दूसरा तेजपुंज अतिभाजा और जो दूसरा रथ था वो तेजपुंज था अब देखो राजा का रथ अपने प्रकार का और वशिष्ठ जी का दूसरा तेजपुंज रथ है वो वशिष्ठ जी का है वो उसके लिए जो वो वो कैसा है तेज फिर प्रकाशवान उतना उतना जो राजा के रथ के जैसा सजावट उसमें नहीं है वो है सरल इनका वशिष्ठ जी का लेकिन उसके साथ है ज्यादा प्रकाशवान तेजस्वी स्वच्छ है ऐसे रथ के ऊपर वशिष्ठ जी बैठते हैं तो वशिष्ठ जी का सामान इस उसको रखा गया उसके ऊपर उनके यज्ञ इत्यादि का सामान रखा गया उनके साथ के लाहतियों के सामान रखा गया पूजा की सामग्री सब उनकी रखी गई ये सब उस ऊपर से जायेगा तो चूंकि पूजा की सामग्री सब उस रखी थी तो वो तेज पुण्य है उस प्रकार का रथ है राजा दशरथ जी का जो रथ है वो राजाओं के रथ होने के कारण से राजसी वेश का उसमें है वो सब तैयार हो गया अब दोनों रथ दो प्रकार के रथ हो गए दोनों को अंतर दिखाई दे रथ को देख करके कोई समझ जाए कि महाराज दशरथ का रथ है ये रथ जो है वशिष्ठ जी का रथ है उसी से पहचान हो जाए ऐसे बने तेई रही महाराज दशर ने पहले वशिष्ठ जी को वशिष्ठ जी को बैठा दिया बैठ तो उनके पास ले गए चढ़ने के लिए उनसे कहा वशिष्ठ जी बैठ गए उसके रथ के ऊपर तो पहले अब बैठते है वशिष्ठ जी महाराज दशरथ अपने रथ के ऊपर फिर उसके बाद में जाते हैं और फिर आप चढ़े सुंदन सुनेरी उसके बाद अपने रथ पर जब चढ़े महाराज दशरथ तो सुमेरी हरि गुरु गौर गणेश रथ पर बैठते ही अब उन्होंने ये समझना हुआ सुमेरी हर हर मन शंकर जी को गुरु मैंने अपने गुरु का स्मरण करके गौर पार्वती जी को और गणेश गणेश जी को कितने लोगों का स्मरण करके बैठे मैंने चलते समय इन सबका का स्मरण किया जा सब गणेश जी ने गणेश बंदना तो करके चलते हैं गणेश जी का नाम ले लेते हैं कोई कार्य करते हुए चलते समय भी ले लेते हैं लेकिन उसके साथ साथ शंकर जी का भी गुरु का भी उसके साथ पार्वती जी का भी ये भी सब स्मरण हो सकते हैं तो इसमें सबका स्मरण करके महाराज दशरथ उसके रथ के ऊपर जाकर के अपने बैठे बस इतना नान्या रघुपते हृदय स्मदी सत्यम बदम चुनाख पर भक्ति प्रयच रघुपुंग काम आदिदरिमान श्रीराम जय राम जय जय राम